अध्याय सांडिलोपनषद्यामुष विवर्जितासत्यधर्मरिता क्रोधो गुरुशुश्रूषा निरता पितृमातृ विधेय श्वाश्रमोसदाचार विदिचिक्ष फलमूलोदकान्व तपोवन प्राप्य रम्य देश ब्रह्म घोष सन्वते स्वधर्मन ब्रह्म विश्वमृते फलमूलपुष्पवा सुसंपूर्णे देवायतने नदी ग्रामे ग्रा नगरे वापि सशोभनमठम यतमलपद्वारम् गोमयादिप्त सर्वरक्षा समन्वित करवा तत्वान्त्रवणम कुरेत जिस पुरुष ने विद्या का अभ्यास किया हो उसको यमनियम से युक्त होकर सभी तरह की संगति का परित्याग करके सत्यरूपी धर्म में आरूढ़ होना चाहिए क्रोध को वश में रखना गुरु की सेवा शुश्रषा में सतत लगे रहना माता पिता के आश्रय संरक्षण में रहना तथा तो पुनः अपने आश्रम में बताए गए श्रेष्ठ आचरण को समझने वाले के समीप में शिक्षा पाकर के फल मूल तथा तो जलयुक्त तपोवन में जाना चाहिए वहां जाकर सुरम्य प्रदेश में ब्रह्म घोष से युक्त अपने धर्म में परायण ब्रह्मवेत्ताओं के सानिध्य में तथा तो फल मूल पुष्प जल आदि से परिपूर्ण किसी भी देश स्थान में या नदी के तट पर किसी गांव या शहर में अनुपम श्रेष्ठ मठ बनाना चाहिए वह स्थान न तो बहुत ऊंचा हो और न ही अत्यंत नीचा ही हो न तो बहुत लंबा तथा न ही अति चौड़ा ही हो छोटे दरवाजे वाला गोमय आदि से लिपा हुआ एवं पूर्ण पूर्णरूपेण सुरक्षित होना चाहिए वहाँ वेदांत का श्रवण करते हुए पुरुष को निरंतर योगाभ्यास आदि अभ्यास कर देना चाहिए आद विनायक समूज्य श्रेष्ठ देवता पूर्वोक्तासने स्थित प्रांगमुख उदुख वापि मृद्वासने सूजितासन ग समग्री वसिरो विद्वांसमग्रीवशिरोन्नाग्र दिग्ध्रूमध्ये ससृद्दबिंब पश्न्नीम पिबे द्वादश इडया वायु माँपुदेश ज्वालावीयुत रेपबिंदुयुक्त अग्निमंडलयुत ध्यान्द्र चलेलया पुनः पिंगल या पूर्जम कुंभित ऋत्या देवों में प्रथम पूज्य गणपति का पूजन करने के पश्चात अपने इष्ट देव को नमन वंदन करके पूर्व में कहे गए आसन पर बैठना चाहिए उस समय पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ मुख रखना और सुकोमल आसन पर आसीन होकर के आसन को जय सिद्ध करना चाहिए तत्पश्चात विद्वान पुरुष को गर्दन और मस्तक को सीधा रखकर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखनी चाहिए दोनों भावों के मध्य चंद्रमंडल को देखना तथा दोनों नेत्रों में अमृत तत्व का पान करना चाहिए इसके बाद बारह मात्राओं से इड़ा नाली के माध्यम से वायु खींचकर उसे पेट के अंदर रहने वाले जालाओं से युक्त रेप और बिंदु सहित अग्निमंडल से संयुक्त करने का ध्यान चिंतन करना चाहिए तथा इसके बाद पिंगला नाड़ी द्वारा अंदर की वायु को बाहर निकालना चाहिए चत सप्तुर्मासपर्यन त्रिसधिषु तदनंतराल चटक आचरण नड़ीसु धीर्भवती ततः शरीरें लघुदीप्ति वी वृद्धि नादाभिव्यक्तिर्भवती इस तरह से तिरालीस दिन ति अर्थात तिरालीस तीन चार या सात मास त्रिचतु सात अथवा एक वर्ष त्रिचतु मास अर्थात पर्यंत त्रिकाल संध्या के साथ तीन दिन अथवा चार चार बार तथा उसके मध्य में छः बार तथा अभ्यास अभ्यास करना चाहिए इस अभ्यास से नाड़ी की शुद्धि हो जाती है तदनंतर इस अभ्यास से शरीर में हल्कापन चेहरे में चमक कांति अग्नि की अभिवृद्धि तथा नाद श्रवण होने लगता है षठ प्राणापान समाज प्राणायामो भवती द्रेचक पूरक कुंभक भेदेन स्रिविध ते वर्णात्मक प्रणव एव प्राणायामः प्राण तथा तो अपान को एकत्रित कर देना ही प्राणायाम होता है रेचक पूरक तथा तो कुंभक के भेद से प्राणायाम तीन तरह का होता है वे रेचक पूरक कुंभक प्राणायाम वर्ण के स्वरूप से युक्त है इस कारण प्रणव ही प्राणायाम कहलाता है पद्याद्यासन स्थ कुन्नाग्री जालवितानिता बिंबज्योत्नाजालाताकारी हंसवाहिनी दंडहस्ताला गायत्री भवती उकारमूर्ति श्वेतांगी तार्छवाहिनी युति चक्रहस्तात्री भवती मकारमूर्ति कृष्णांगी विसुवाहिनी वृद्धा त्रिशूलधारिणी सरस्वती भवती आकारादि त्रयाणाम सर्वकार परम ज्योति त्रणवम भवती थी पद्म आदि किसी भी आसन पर आसीन होकर पुरुष को ध्यान करना चाहिए नासिका के अग्रभाग पर चंद्रमंडल की ज्योत्ना से आवृत लाल रंग के अंग वाली हंस पर आसीन अपने हाथ में दंड को धारण किए हुए बाल रूप अकार मूर्ति से युक्त गायत्री है उकार मूर्ति सावित्री श्वेत सुभ्र अंग से युक्त गरुड़ के आसन पर प्रतिष्ठित युवावस्था से युक्त अपने हाथ में चक्र धारण किए हुए हैं इसी तरह से मकार मूर्ति सरस्वती कृष्णांगी वृषभ पर आसीन वृद्धावस्था को प्राप्त अपने हाथ में त्रिशूल को धारण किए हुए हैं इस प्रकार अकार आदि तीनों वर्णों का समृद्ध रूप ओम है तथा संपूर्ण का कारण एकाक्षर स्वरूप परम ज्योति है ऐसा चिंतन करना चाहिए ध्यायेत बाह्या षोड़शाकार चिंतन पूरीता वाय चतमा भी कुंभत्कार ध्यान पूरीता पिंगल द्वांशन्मात्र मकार मूर्ति ध्यान न क्रमेण पुनः पुनः कुरिया इस ध्यान के पश्चात पुनः इड़ा नाड़ी के बाद द्वारा बाहर की वायु सोलह मात्रा में खींचे तथा उस समय आकार का ध्यान करना चाहिए इसके बाद इसी वायु को चौंसठ मात्रा में अंतः कुंभक करें तथा उस समय उकार का ध्यान करना चाहिए तथा उसके पश्चात पिंगला नाड़ी के द्वारा बत्तीस मात्राओं से संयुक्त उस अंदर भरी हुई वायु को बाहर निका निष्कासित करे उस समय मकार मूर्ति का ध्यान करना चाहिए इसी प्रकार से यह क्रिया निरंतर बार बार करने करते रहना चाहिए